आपके हिसाब से ये समझ में आना चाहिए कि ये ढोल बहुत अच्छी है, और बच सकती है। अब आप जी उस कवाली का काम बहुत हो थी, थी, कवाली वाली कीर्तन वाली ढोलन ऐसे से चलते कीर्तन कवाली में इससे ज्यादा थोड़े बड़े होते हैं यही टाइप होता है नहीं, अब उसमें क्या है एक मुझ छोटा होता है ये तो समझिए हमको जागरण की कवालियों में सब में चल सकती है अब एक दूसरी बात है कवाली वाली जो ढोलक है उसका जो चमड़ा चढ़ेगा हाँ। ये कुंडल आप क्या कहते हाँ, हो मंडल कुंडल जो चढ़ेगा, कुंडल तो के नीचे एक रस्सी डालते हैं, तो, है हाँ, अगर ताण करेंगे तो दोनों तरफ तान होगी हाँ। तो बाएं तरफ तान नहीं बाएं तरफ क्या होगा फिर? ताण होगी लेकिन उतनी ताण नहीं होगी वो दर्रा मैं बात सुनना मैं बहुत बजाने वाला ढोलक का हूँ सुनते तुम्हारे चंचल के कैसा ढोलक मैंने बजाया है चंचल देखा जो फिल्म में आजकल काम करा जागरण गाता है लुधियाना जलंधर अमृतसर वैष्णो माता माता तक गया हूँ वैष्णो माता पैदल गया हूँ मैं बस वैष्णु माता तक गया चंचल के ढोलक बजाया मैंने अब छोड़ दिया उम्र कहा नसीब नहीं थी पहले बजाया था इतना बड़ा लड़का था मैं इसकी उम्र का था तो बजाया था माँ बाप नहीं रहने दिया मोहब्बत की वजह से आज मैं भी कहीं पहुंच जाता है नहीं बेटा आज मैं भी कहीं पहुंच जाता मगर माँ बाप मोहब्बत की वजह नहीं रखने दिया उसके माँ एक महीना ढोलक मैंने बजाया जलंधर अमृतसर लुधियाना और उसको क्या ना माता कटरा रियासी रियासी कटरा उधमपुर और वहाँ से जाके मैंने माता वैष्णो में बजाया खास ढोलक वही वैष्णो माता में वहाँ रहा चार दिन में माता वैष्णो में चार दिन रहा मैं अब देखो उम्र के मुनातेब है ढोलक बजाने में मैं था बराबर का आदमी हूँ जैसा भी गाना गाने वाला हो कहीं भी भागने वाला हो तो बजा सकता मैं ढोलक अभी तक ऐसे काम है मगर आपको जैसा माल चाहिए वैसा माल हम देंगे मगर हम गरीब आदमी हैं उतना पैसा हमारे पास नहीं पैसा ज़्यादा लगता ये मतलब है इतना अब जैसा माल कोई मंगाता है सूदिया जा रहा माल हमारा इराक दुबई इंग्लैंड, जापान लंदन रूस पेरिस सारा ढोलक जा रहा बहुत जा रहा दिल्ली से अंग्रेज लोग ले जाते हैं अच्छा आपको सी ढोलक पसंद करो बोल्ट वाली ले तो बोल्ट वाली, वाली चाहिए अच्छा बोल्ट वाली में ढूंढो कहीं वो ढूंढोनिया देखो देखो ये आवाज है और ये छल भैया और ये आवाज देखो ऐसे भी खींच सकते है आप आप तो पुरानी भी सब पता है तुम्हें गई। ये देखो। बाबूजी से पूजो बड़ा हर्जा करके हम आए हैं। सब मेले का माल बना रहे हैं ना मेला जा रहे है उससे बाबा रामदेव ये देखो अब ऐसे ढोलक बजती है देखो जैसा भी गाने वाला हो कहीं भाग के लिए जा सक नाम के लगे ठीक रखो लड़कियां लड़कियां डिस्को डिस्को बजाओ बजाओ। बाबा फिरत कैसे करेंगे डिस्को में फिरत नहीं होगे डिस्को में फिरत होती है होती है। और क्या सब जैसे जैसा कोई गाने वाला हो ना देखो ये देखो ये डिस्को है ये डिस्को है देखो ताल सोरा, जैसे आपको तबले में बजाते हो हम ढोलम बजाते हैं ये तीन ताल दादरा देखो दादर ये तो पूर्वी भाषा के ढोलक हमारे ऊपरी पुराने आदमी भाई इनको मालूम है सब सब तो हम गिटार में बजा लेते मगर आपको जैसे आप कहो वैसे हम माल ला सकते हैं माल ला सकते हैं माल पड़ता है महंगा जिला मुरादाबाद से लाते हैं अब वहां से लाने का ट्रेक कर देखो इतने माल के हमने 100 पीस 100 पीस के 600 रुपए पड़े दिल्ली से यहां तक ट्रांसपोर्ट बस में लाने बस में बस में, बस में है। कौन बस आए तुबाई तुबाई। तुबाई पर लाएं। उसमें लाएं है, बस, वीडियो उसमे लाए हैं माल छः सौ रूपए उसने माल लाने के लिया और टिकट इसका किराया अलग किराया कितना दिए एक सौ किराया अच्छा वहाँ से फिर हम अमरोहा जाते हैं अमरोहा से चले माल लाते हैं अमरोहा अमरोहा अम अम अम जिला मुरादाबाद में वहाँ दुकाने माल बनता है वहाँ कैसा भी बनवा लगे हम जाते हैं अपने मन का माल बनवाते हैं वहाँ पर बनवा के जैसे हम चाहते हैं वैसे माल बना के देते हैं अरे पैसे के ऊपर होता है सब बाबूजी सब जितना पानी में गुड़दार हो उतना मीठा होगा इतना मतलब है कि जैसा बनवा लो तबला बनवाओ सरंगी बनवाओ गिटार बनवाओ डमरू बनवाओ ऐसे डमरू अच्छा ये ढोल की छोटी वाली ये बनी बनाई देते हैं बनवाना पड़ता है सब ये सब मेटेरियल मान बनवाना पड़ता है में बनता है। हाँ, एक और, ही है बस एक, एक ही ही जगह जगह। बस शहर और कोई। और एक शहर और... और है एक है और, रह्या। रह्या। और, और पाल की झांसी के पास कानपुर के आगे वहाँ भी बनता है वो दूर पड़ता है, लेकिन पैसा बहुत खर्चा होता दूर पड़ जाता है ये नजदीक पड़ता अमरोहा उधर उधर वाले आदमी उधर खरीदते मुंबई भोपाल जैसे इटारसी ये वाले आदमी है उधर और इंदौर बहुत ढोलक वाले हर जगह है ये आपके जो परिवार है वो सब सबके पास यही धंधा है बस बाप दादा परदादा तक हमारा यही काम है आपके ससुराल वाले या ससुराल वाले नैयर वाले सब एक काम यही है जितनी हमारी बिरादरी है टोटल हमारी बिरादरी अठारह गाँव की है 18 गांव की जिला बारह बंकी में चार गांव हैं गोंडा में तीन गाँव है बहराइच जिले में दो गाँव है नान में एक गांव है देधीन अलग अलग गांव है सब अलग अलग अलग बिरादरी एक हम किसी के पास शादी नहीं करेंगे अपनी लड़की न किसी की देते ना लेते बस बिरादरी में लेते बिरादरी में देते बस इस बिरादरी का नाम क्या है बिरादरी का नाम शेख ढोलक वाले शेख ढोलक वाले शेख ढोलक वाले शेख मिरासी शेख है हम शेख हाँ शेख मिरासी ये हमारा परदादा तक यही काम कर रहा है इसके सिवा, कोई काम इसके सिवा कोई काम नहीं करते नहीं। पढ़े लिखे बहुत लड़के बीए डिग्री पास है फिर भी देखो बड़े बड़े नौकरी लगी नहीं लगे वो किसी की दहेज नहीं सहते ये मतलब है ना नहीं गुलामी नहीं करना <laughs> तो ना तो बोल किसी, किसी की दहेज नहीं आप आप दो बात कह दो कि बर्दाश्त एक बात बर्दाश्त नहीं करेंगे हम तुम्हारे बाप के नौकर है इसमें नहीं सुनना चाहते काम यही कर रहे हैं सब बी पढ़े है डिग्री पास है सब पढ़े लिखे हैं बहुत लड़के पढ़े है ढोल के बेच रहे हैं वो भी अब वो अंग्रेज के पास बेचने लगे अंग्रेजी बोलते हैं अब अंग्रेज के पास बेचते हैं दिल्ली में देखो अंग्रेज के पास बेचते हैं, बंबई में में बेचते हैं अंग्रेज के पास, में मेला लगता है अंग्रेजों का वहां बेचते हैं, बंबई में बेचते हैं सब घनपति करने के सब लोग ये सारा बिरादरी अठारह गाँव का बिरादरी का यही माहौल है यही काम है औरतें तो कोई काम नहीं करती नहीं कोई काम करती कुछ तो मदद करती उनके काम में कुछ नहीं उनको बस बैठ के खाना बैठ <laughs> के खाना था वो क्या करेंगी बस खाना पकाना और कुछ नहीं ढोलक नहीं।, नहीं।, नहीं बजाते कोई ढोलक वाले हैं 100 परसेंट में एक ढोलक वाला बजाने वाला मिलेगा वो भी मुश्किल से तुम्हें और जैसे सब आप समझते हो कि सब ढोलक बजा लेते कोई नहीं बजा हमारा लड़का नहीं बनाना जानता ये तो हाल बनाना नहीं जानता ये बजाना नहीं जानता सोमा एक मिलेगा तुमको बजाने वाला ढोलक का और ढोलक वाले सब ऐसे बजा ऐसे बेचते हैं दंदन करके है अरे अपना मतलब निकाल लेते बस अपने यार ढोल या उस तरह की चीज भी बनती है तो, उधर ढोल बड़ा वाला हाँ लकड़ी गड्ढा का भागड़े वाला ढोल वो भी बनता है हाँ हाँ वो भी हमारे पास है है यहां पे हाँ नहीं छोड़ छोड़ा दिल्ली में मैं इधर कोई नहीं लेगा ना भागड़े वाला वो भी बनता है है है, है।, थी? है, है। तो ऐसा हम काम है जैसे बाल बच्चे सब चार महीना हम आठ महीना बाहर रहते हैं आठ महीना <coughs> चार महीना अपने घर में रहते हैं मकान बने हैं मस्जिद है, पक्का बारिश, बारिश में भी बाहर निकल नहीं वहीं रहते घर में बारिश में वहाँ रहते हैं सब बाल बच्चे मेटिल मकान पक्का पक्का है बढ़िया गांव में मस्जिद है तुम्हारी तो बहुत बड़ी एक गांव में सात कुआं हमारे गांव में सात कुआं है कितना बड़ा गाँव हो गया वो दो नलके लगे हैं मस्जिद माशा बहुत बड़ी मस्जिद है गाँव की बारह बंकी एरिया में मस्जिद नहीं है इतनी गाँव में हमारी मस्जिद है इतनी बड़ी मस्जिद है मगर यहाँ रहते हैं वहाँ भी लोग हैं यहाँ भी है अब चले जाते शादी ब्याह हम नहीं करते बाहर शादी करेंगे तो घर में करेंगे नहीं और जो बाहर कोई ढोलक वाला शादी कर लिया तो सब लोग जिंदगी भर के भरेंगे बाईकोट है हुक्के से हक्का पानी से अलग कर दिया जाएगा हम आपके सामने बैठे हम चौधरी के लड़के हैं हमारा बाप दादा अट्ठारह गांव के चौधरी था हम उसके लड़के बैठे हैं आपके सामने अभी हमारा भी कुछ अल्लाहमिया चलता है काम ऐसी बात नहीं मानती है पब्लिक हमें भी मगर जिसका बाप चौधरी है तो उसका जल वही रहेगी तुम्हारे में बदल देते हैं लोग नेता ये खराब है उसको बदल दो हमारे में जो उसका बाप तखता परदादा होगा वही होगा हमारा ये बच्चा चौधरी माना जाएगा हमारा छोटा बच्चा वो भी चौधरी माना जाएगा मगर बदल नहीं सकते चौधरी को अब हमारा दादा मर गया अब हम छोटे छोटे थे हमारा बाप था तो बाप हमारा कुछ बोलता बदलाता उसके ऊपर चौधरापन आ गया अब उससे छूट के हमारा बाप मर गया तो हमारे ऊपर आ गया था यह मतलब है हमारे बिरादर में तो बिरादरी का सब काम काज है वो जो बड़ा है तो बड़े उसको रहते हैं बड़े।, बड़े करते हैं छोटा है जो छोटे है। और आज तक जो पहले से बड़ा है उसका घराना तो बड़े है, वो। पक बड़ा है। हाँ पग बड़ा ये बात है कि चौधरापन का पग बड़ा होता ये बड़े है हमसे उतना बात नहीं कोई कर सकता है जाली हम लोगो को समझा देते है लड़ाई होती है पुलिस आज हमारे गाँव में नहीं आई आज तक बिरादरी को नहीं पकड़ सकती पुलिस अपने आपस में सलाह कर लेते हैं या खोपड़ा पुर जाए आदमी मर जाए लड़ाई हो गई और कुछ भी हो गया मगर पुलिस में नहीं जाने देंगे उसको सलाह करके उसका हिसाब किताब यही कर देंगे सब पुलिस में जाने से क्या पुलिस पैसा खाएगी और अदालत चलेगा क्या फिर फायदा होगा तुम्हारा इससे अच्छा यही निबट लेते हैं हो गया तो हो गया उसका तो कोई इलाज है नहीं जब लग गया गुस्से में तुम्हारे चोट लग गई तो तुम्हें इलाज के पैसा दे तो रहे हैं इलाज कराओ भाई साहब फिर चार दिन में वापस में फिर एक में हो गए चाहे कोई मर जाए दो दिन में फिर हो जाते हैं इतना बात है बस और कभी लड़ाई भिड़ाई हो जाती ढोलक डंको में ये हो जाता है तो फिर एक में हो जाते हैं फिर सलाह करके समझा देते हैं कि भैया ऐसी बात है आप उसका झगड़ा बेकार होता है और लड़की शादी ब्याह करना है तो घर में करते हैं यहाँ ना बाहर नहीं कर सकते कोई भी ढोलक वाला बाहर नहीं करे होगा इंडिया देख लो पूरे पूरे भारत में ढोलक वाला श्रीनगर तक लगा के लद्दाख तक इधर लड़ा के कन्या कुमारी तक मद्रास मद्रास रहेगा भैया नहीं वो जो हवाई जहाज जहाज में पानी वाली जहाज में गिर रहा है गाला पानी निकोबारी निकोबारी हाँ अभी गए चार लड़के और गए वहाँ एक बात बताओ आपके आप के आप सब इलाके में घूमते हैं हिंदुस्तान पूरे हिंदुस्तान वहाँ कोई दूसरा इलाके के आदमी भी है क्या ढोलक लेके पहुँचते हैं कोई नहीं और कोई ढोलक वाले बहुत कोई नहीं सुनो ढोलक की होगी दुकान तो वो भी होगी शहर में कहीं भी जयपुर में भी दुकान है ढोलक की तो वो होगा सरदार की दुकान होती है अमृतसर में पंजाब में कितनी दुकानें हैं, सब सरदारों की हैं। दिल्ली में दुकानें 50-60, वो भी सरदारों की हैं सब यहाँ की हमारा जो काम है बाप दादे से अब वो सर, सरदार लोग ढोलक पुरानी रख लेते हैं जैसे रेपेल करने को आई ढोलक कोई अब वो रिपेल करने को आई रिपेयर करने को रिपेयर करने को आई अब वो ढोलक रख लेते हैं वही हम करते हैं अब उनको दस पांच रुपए उनको बच जाते हैं माल हम ही बनाते हैं हिंदुस्तान में और कोई जगह ऐसी ऐसी नहीं है कि जो झाड़ ढोलक वाला, वाला न हो नहीं आप लोग पहुंचते हो वहाँ पे वहाँ पे लोकल कोई नहीं आ, कोई नहीं ऐसे तुम्हारे जैसे ऐसे काम नहीं करने वाले कोई ये बिचारे टांग नहीं सकते थोड़क अपने शर्म लगेगी इनको दूसरा आदमी नहीं बेच सकता ये माल को जिसका भाप दादा हमारे गले में पड़े हम जानते हैं हमारा हालिया ये हमें कहाँ शर्म 20 किलो 25 किलोमीटर दौड़ के जब बिकती है दो चार कहीं जैसे गाँव गांव गाँव घूमने 15 20 गांव पार कर दिया दो दो गाँव में अभी चार। चार। बोलो जल्दी बताओ हम एक काम करें करो हाँ फिर ठीक है लेट हो जाएगी बहुत हमारा माल हुआ तो कुछ नहीं कहा बाबू जी चले आए हम कहा चलो चले चलते मैं आता नहीं था को खाने का प्रोग्राम लगाओ बाबूजी <्धिणांगा थिणांगा> देखो ऐसे बनता है 0 -0. <ण्रीणागास> आप ये लगा चिकना उससे चिकनी हो जाती है, है कोई अच्छा। कहाँ से चिकनी मोम लगी लगे काम होता है ना जरावट हो जाती है चिकनी लगाती है तो आदमी कहता है ढोलक चिकनी है बढ़िया लगी हुई है ये मालूम पड़ेगा हाँ इसको लगाने से नहीं इसे न लगाएंगे तो इसे मालूम पड़ेगा ढोलक खराब खराब हाँ ठीक है हाथ में हाथ में चुप रही है लकड़ और इसको लगाने से लकड़ आती है चिकनी तो उसको कहता है ढोलक बढ़िया चिकनी सी लग रही है यह होता काम ये काम हर तरीके में आती है इसके बगैर हम कोई काम नहीं कर सकते इसको माना के लिए है इसके अगर कोई काम कोई चीज़ हमारे काम का दो चीज़ अच्छा। तो पक्के होना चाहिए एक बाँस दूसरा मोहम्मद मेरा नाम जंग बहादुर है अच्छा तहसील फतेहपुर जिला बाराबंकी जिला बाराबंकी तहसील फतेहपुर मेरा नाम जंग बहादुर ढोलक वाला शेख मुसलमान अच्छा। और काम कब से कर रहे हैं मतलब ये ये काम हम करा है अपने बाप दाने को बताऊँ ये ये काम में करा है मैं जैसे पंद्रह सोलह साल का हमारा बाप उस है हमको सिखाया उसने फिर हमने बाप का काम ये इसके काम ये अपने आप करने लगे हम पंद्रह सोलह साल से आज उम्र कितनी होगी कम से कम साठ साल तो होगी ये काम हम इतने देर से कर रहे हैं कि जितनी उम्र है बाप दादा से यही काम हो रहा हमारा यही बारे बच्चे करेंगे कोई काम दूसरा बच्चे करते नहीं है यही नहीं का, काम करेंगे लड़का है। आ, एक तीन लड़की है। दो लड़की बैठी थी जवान जबान वो लड़की मेरी नहीं तो है हाँ क्या करे एक पैर मजबूर आदमी यही एक यही लड़का है तुम्हारा गुलाम लड़के की शादी की शादी शुदा है ये शादी शुदा है आ, तीन हैं। आप हम तीन है, कि लड़का है, तीन तीन हम लड़का मैं लड़की जवान जो इधर बैठा बैठा जमाई है बहुत बेखला जमाई है सब क्या करूँ बहुत मेहनत करता भाई एक घंटा तीन दिन में तो दो ढोलक बनाता बड़ी मुश्किल जब खा जाएगा पैसा तब खराब पी जाएगा जब में बनाएगा ढोलक सारा किराया मेटेल मही दे रहा हूँ ये लड़की की मोहब्बत की वजह से उसको पानी नहीं देने वाला था मैं अच्छा शादी उसी ने करा पड़ी लड़की की मैं नहीं करा भी मैं तो जानता नहीं क्या अच्छा आपसे बड़ा एक और है भाई। आ, बड़ा, एक छोटा भी है वो भी ढोलते बनाता है भी काम करता है भी आ, है है है है ताऊ ढोलक वाले तो तो फिर चौधरी चौधरी है। वो ना ये चाचा प्रधान है वो छोटा दिल्ली प्रधान है वो उसका शादी का ही नाम है माना वही जाता बिरा दिल वो भी कौन पूछेगा ये काम करता है वो भी हाँ यही काम सब ढोलक काम जोधपुर में कब मतलब। तो से, अच्छा, जो, अच्छा, से आ रहे हैं मतलब जोधपुर में कई दिन हो गया भैया तो हर दिन साल में आते हैं ये रामदेव मेले की हम ऐसे नहीं आते नहीं बोलना अब हम आए हैं आने जाने का हो गया हमें की पाँच छह दफा आ चुके हैं रामदेव मेले में पाँच छह सालों की दस बारह साल तो हो गया वैसे तो जयपुर रहते हैं हमारा डेरा तो जयपुर में रहता है चौबीस घंटा 24 घंटा दिल्ली में रहते हैं जमुना पुरानी जमुना किनारे संजय अमर कॉलोनी पूछ लो ढोलक वाले की बस्ती आपको रिक्शा तांगा वाला कहीं नहीं ले जाएगा ढो, नाम नहीं बताओगे ढोलक वाले में ले जो ले जाएगा तुमको पूरी दिल्ली में कहीं भी उतर जाओ हमें ढोलक वाले में जाना है फटा नहीं तुम्हें ढोलक वाले में ले जाएगा जयपुर में किस जगह जयपुर में क्या स्टेशन के सामने फाटक रेलवे है जो हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, हाँ लेते ले मगर पहले के आदमी बड़े सीधे थे सीधे तुम्हारे बाप से पहले पूछो तो अपने बाप से दादेन को सही बात है सीधे आदमी थे कमरा की जगह नहीं ले सके आप कह रहे हो गांव के अंदर कमरे की जगह अलग था सीधे थे क्या हमारे आगे संतानी ना हो अपने कमा खाएंगे हो जाएगी संतान तो अपने कमा कर खाएगा <laughs> यह मकसद है अब तीन भाई में कमरा कितना बड़ा लाना तुम हिंदू द्वारा हो मैं मुसलमान हूँ इतना बड़ा जितना बड़ा कमरा बनाइए बनाएंगे ही बड़ा है तीन भाई कहा रहेंगे तीनों बहू वाले चुने चुने। अब बहू बहू बेटी वाला हो गया अब अलग मकान लिया जब मैंने खेत में जाएंगे वो जो चौधरी को कुछ नहीं मिलता है फिर अठारह गांव का चौधरी है जमीन नहीं मिलता है उसका जमीन जैसे तो सरकारी चौधरी है तो बिरादरी का पब्लिक बिरादरी का है, अच्छा। का ब्रादरी ब्रादरी है। का जैसे कोई झगड़ा हो गया कोई लड़ाई हो गई किसी बहू बेटी भग गई मतलब होता अच्छा इलाज पड़ता है पंचायत बरादरी पंचायत है वो सरकार की तरफ बस्ती की जमीन तो है आप जहाँ बस्ती है वहाँ से काफी सरकार ऐसी बहुत मांगा जमीन हमने ढोलक वालों को जमीन दो आज तक सरकार सुने नहीं कौन तो सुनता गरीब की तो गांव में जो प्लॉट है वही है बस, बस मकान है बस एक एक मकान है जिसका बाप चलाक था वो दो दो मकान लेके छोड़ गया बना गया जिसका बाप हमारा बाप था यानी बाप हमारा था तुम जानते हो पहले के जमाना ऐसे ही था सीधे आदमी थे सीधी बात थी पहले तो, तो, तो हाँ जब हमारा बाप था हम चार यानी हमारे पाँच दादे थे एक बाप थे फिर बाप के पाँच भाई थे वो पांच भाई में एक हमारा खूटा जग गया खोटा मतलब क्या हमारे बापार चला हमारा बाप और ताऊ और एक बहन थी उनके अच्छा एक भाई के तीन बच्चे और एक भाई के एक बच्चा हुआ एक तीन भाई के कुछ हुए नहीं जर से तो परिवार, एक परिवार हो गया ना तीन भाई के जर से कुछ नहीं हुआ अब हम तीन भाई हैं अब एक लड़का तीन लड़की दो लड़की मेरे पास है अच्छा एक भाई के उसके कहे दो लड़का तीन दो लड़का दो लड़का तीन लड़की और बड़े भाई के तो संतान ही नहीं हुआ एक ही लड़का है हमारी ऐसी कौम है ज्यादा पैदावार नहीं होती बच्चे हमारे घर ये मतलब कौन से फर्क हो जाता है ना हमारे बाप दादी में टाइम आरोपदार था मुसलमान मुसलमानी बनने मियाँ था बनने मियाँ उधर का बाराबंकी बाराबंकी हाँ बाराबंकी मौसमा मौसमा बेगम जो दिल्ली का मौसमा कनवाई बेगम वही तो है बड़ा गाँव मसौली की उन्हें तो रोका हम लोगो को नहीं हमको भगा देता सरकार तीन बार हमसे क्या है तो मेरे शहर के कैसे भगाओगे तुम जगह दो या पिलाट दो अच्छा, अच्छा। ने, गए ने, गए। हाँ, मौस्मा, मौस्मा ने रोका है हमको सब जिला बड़ा गाँव मसौली उनकी चार चार चार तो पानी वाली जहाज चल रही ऊपर वाली पलेट चल रही है ये बड़े अफसर बहुत बड़े तगड़े तगड़े अफसर है ये लोग ये जो बारा, बड़ा बड़ा गाँव मसौली का है, बड़ा गाँव का शादी हुई है लड़की को बराबर तबला पैसे के नोट के बराबर तबला दुलाको बहुत तो बहुत पैसे वाली बहुत पैसे पार्टी वाला कम कम कम कम कम से से तो से हजार हजार तो बीघा ज़मीन ज़मीन नहीं होगी कम कम हजारों बाग है इतना बड़ा जिम्मीदार है अभी तक पुलिस उसके घर में नहीं गई कभी जिंदगी गांव में उस गांव में पुलिस कभी नहीं पहुंच सकती है सारा इंसाफ उसके पास है बड़ा ये बड़ा गाँव मौसमा आ जाएगी मौसमा करवाई अरे अच्छा तो जागीर के टाइम पर अपना काम क्या होता था अब तो सरकारी काम हो गया ना सब उस टाइम तो जागीर तो के टाइम पर? वही ढोलक काम, का का काम सबके कामी दिया था अच्छा, गाँव बसने के लिए जमीन दिया बने किया उसी ने दिया था यानी गाँव बस जाए ढोलक वाले बेचारे अपने क्यूँ मारे मारे फिरे बहुत अच्छा काम दिखाया उसने भी उनने भी गरीब जान के जगह दे दिया पूरे गाँव की जमीन सालाना लेता था लेता था सालाना लेता था जरूर मगर अब अभी तो अभी, अभी बेगम साहब मरी एक इंतकाल हुई है इसकी नहीं। बनने में नहीं थी कोई भी अच्छा, अच्छा।, अच्छा उसकी बेगम अभी गुजरी उसकी बेगम की कोई उंगली तक नहीं देख सका आज तक अच्छा। इतनी बुद्धि अच्छा। हो गई कम से कम अच्छा। 90 अस्सी साल उम्र थी 90, 90 साल की तो अभी गुजरी है सारा ये कोठी ये हवेली ये बिल्डिंग देख लो हवेली तुम्हारी तबीयत खुशी हो जाए सारी हवेली साठ अस्सी नब्बे दुकान पूरी बाजार उसको में दे दिया जानते तीन बच्चे जी तो पढ़ते नहीं उनको देगी सब सम्भाल कोठी बिल्डिंग सब उसी के नाम दे दिया एक पूरी बाजार लगती थी उसके नाम से कम से कम दो ढाई किलोमीटर की वो बाजार भी उसके नाम से दे दिया अंजुमन ने सब देखे खत्म हो गई आज तक 90 साल उम्र है 90 साल उम्र थी आज तक कोई उंगली नहीं देख सका उसकी कोई देखा ले बनाओ उसका अच्छे इसलिए वो लेते लेते भी तो नहीं है ये मसाला मोल आता इस आलेह में बहुत सी चीजें बंटी रहीं। नाच नाच से नाच से डालते। अच्छा। नाच से टेम लगता है, नाचे संती क्यों नहीं लगता? कि रोज़ काम है नाचा। तो रोज़ काम है नाचा मालूम है सर। सात सात सात सात सात में नौ है। नौ है। इसमें ऐसे होते हैं कि ज़्यादा खिंचाई नहीं लेती है छोटी सादा ज़्यादा खिंचाई नहीं बड़ा में में और तो बड़ी होते है, होगा उसमें ग्यारह होगा चार चार तीन ग्यारह है उसमें ज्यादा ला भैया वो सब बना बना बनाया बना था आ, मसाला बना बना। होता तेल क्या पता वो क्या बताते नहीं हमको ना वो लोग अच्छा ये हमको बैठता है अस्सी नब्बे रूपए किलो <laughs> <laughs> हम बता दो तो है तुम्हें तो एक होती बोल्ट वाली बोल्ट वाली अपने जात के हिसाब से कौन से, बजाने बजाने से से से से वाला है आ, नेट, तो, है नेट से। से आ, तो है वाली हाथ में लगती लकड़ी से है। वो वो वो लकड़ी लकड़ी बजाते हैं दो ढोल होता बचे होगी दाल दाल नहीं होगी बराबर होगा दोनों उसका दोनों मुँह बराबर होगा बराबर होता है, वो बस्ती ब्याहशाली और लकड़े उसे वो जनता बनने ली वो अलग होती है कि उसका रेट होता अलग वो चीज़ अलग बनती है कितने किस्म की फर्क होती है हाँ देसी होती मगर कोई होती है, है, है, को है बारह की जैसे किसी का बारह चौदह मुँह हुआ किसी का अठारह हुआ किसी का उन्नीस बीस का फर्क है ऐसे में किसी में दो चार का फर्क होता है हर ढोल में उसमें भी लकड़ी शीशम की काम लकड़ी सीजन अच्छा, काम की तो दोनों काम तो शीजम की थी सबसे बढ़िया मजबूत लकड़न की है उससे अगर उससे थोड़ी भी और मजबूत तो और उससे नहीं लकड़ी काम चलाओ आम, आम, आम, तो आम की होती है लकड़ी आम की अच्छी आती है आम की तौर होती पहले लकड़ी आम ही बनती है आम टेढ़ा नहीं होता है जो सीजन होता है सीजन टेढ़ा हो है खराब खराब माल भी भी उसके उसके सकता भी सकता है भी सकता है वो बड़ी वाली ढोलक छोटी है जैसे नहीं की देखो तो टेढ़ा फटने, फटने नहीं, नहीं।, नहीं होगा और शीसम ढोल बना लिया हमने टेढ़ा रहता है कहीं से यहाँ से फट गयी यहाँ से निकल गयी वो बेकार रहता है की काम में छोटी अभी इतनी बड़ी भी चीज़ जल्दी फट जाती है इतनी बड़ी भी रख लो तो थोड़ा दो दस तीन दिन ज़रा धूप आया फटना शुरू हो जाएगी सीजम कच्ची होती होगी जो पक्का सीजम होता है वो भी ज़रा चेहरा लगा और बड़ा सीजन होता है तो जल्दी चढ़ा होता है आप देख लो के, आम का पेड़ लगे सीधा मिलेगा और शीज़म का पेड़ लगे चेढ़ा जरूर मिलता है कि कोई ऐसा रखा तो उसका ऐसा नहीं है सीधा मिल जाए जल टेढ़ी कोई ऊपर से होगी नीचे सीधी होगी तो ऊपर टेढ़ी होगी ऊपर सीधी होगी नीचे टेढ़ी होगी तो इसकी उसकी ढोलक निकलती है और जो आम होता है हम बिल्कुल सीधा बुलाई निकलता है और तो उसके अंदर तो निकलती है जैसे इतना बड़ा पेड़ है आम का इसे यू पीस लगा हुआ इतना बड़ा पेड़ बहुत तो इतने पेड़ पेड़ की 16 इंची की 12 इंची की 18 इंची घोड़ों नाप के काटे आते हैं उस पर एक गट्ठे से कम से कम बीस पंद्रह ढोलक है आठ या दस बारह निकलती है एक गट्ठे से उस पर निकाल के जब ये बनती है एक सबसे छोटा बच्चा। बच्चा जाता है उनकी खराब नहीं होती और टेप की कंगन बना दिया दुण। दुण। दुण। दुण। बना दिया बेलन बना दिया कंगन बना दिया कामयाब उसकी होती रहती है कोई भी तरह से लकड़ बेकार नहीं है उनकी लकड़ बेकार बरूदा बिक जाते हैं बरूदा भी बिक जाते हैं काम बनाते हैं ढोलक है वही अच्छी हैं जैसे अच्छी वही मानी जाएगी जैसे उसके ऊपर खुदाई नहीं होती और उसके ऊपर वो होता है रंदा चलता ऐसे चलाते हैं जैसे बना नहीं ऐसे चलेगी वो में आ, में ऐसे चलती है चलने के बाद में वो साइड ढोलक हो जाती है वो मोटी हो जाती है दल की मोटी नहीं नारायण का ऐसे हो जाते हैं ये और वो जो दूसरा होता है ढोलक वो बड़ी वाली होती है जो उसको उसको निकाल के उसको चार पाँच पीस निकलते है इसमें दो पीस निकलते सिर्फ एक ढोलक निकल गया इसको बोलते कलकती है और या और दोलक दोलक दोलक है है यानी ढोलक ढोलक में में में बनती बनती तो तो आप देखा होगा हाँ, तो फिर हैं पूरा आधा भीजा बना देते इतने इतने बड़े गुल्ला बच गए यह ढोलकी बना दिया अब इसके अंदर दिया ये है कि लकड़ी उनकी फायदा है उनको जाने देते लकड़ी बनाई सत्रह की रहते बताओ कितने लोग दस रुपये नहीं लगाते वही जिसका बच्चा ला रहा है वही ले, ले लेता तीन चालीस ज्यादा बच्चा रोने लगा ले लिया अरे कहां केक मिल गया सो में आते है आप जैसे मिल गया, आपने कहा मिलते तो नगाड़ा, तो नगाड़ा तो हनुमान मंदिर में आज में पंद्रह सोलह साल से नगाड़ा मर रहा हूँ उनका अब वो, वो कहता है बस तुम्हारे सिवा मुझे कोई पसंद है नहीं बनाने वाला अब बना देता जब फट जाता है जब बना देता हूँ जब कभी फट जाता है जब पूछता हूँ पंडित जी कैसा नगाड़ा आ रहे अच्छा जब नगाड़ा टूट जाता है तो खुद मेरे पास भेज देता नौकरों को जाइए चाचा को बुला लो नगाड़ा फट गया अब एक नगाड़े की बनवाई 700 रुपए लगते हैं चमड़े के और चमड़े की बद्दी पड़ती है ये मतलब है ना बद्दी चमड़े की लगती है मैं थोड़ा तो सीख से भी बना देता हूँ नगाड़ा ऐसी बात नहीं एक नगाड़ा वहाँ रखा हाँ एक नगाड़ा वहाँ एक नगाड़ा वहाँ रखा हुआ उसके क्या नाम ये कसाबुरे के पास एक मंदिर है ये क्या लगाया तू सागुन वो बड़ा बहुत बड़ा नगाड़ा है वो वो मंदिर में कितना बड़ा नगाड़ा है इतना मुंह है उसका इतना जितना आदमी बैठे हैं इतना बड़ा मुंह है दूसरा अरे बापूा के हम कहां बना सकते। लगता अरे पूरी बड़ी वाली हम कहा इसको उठा पाएंगे भैंस मैंने मांगा चलो बना दूंगा मैं क्या जाओ दस हजार दे तो बना दो बना दू कहा पाँच हजार रूपए ले मैं जब चमड़ा पूछने गया तो मेरा हलवा बाहर हो गया पहले पूछ गया हूँ तो सिर्फ चमड़ा चमड़ा सात हजार बता रहा साफ करा हुआ पांच हजार तू दे लाल पंडित जी और सात हजार चमड़ा लगा हूँ और मेहनत कहा जाएगी सब ए, एक कटरे का चमड़ा तो ऐसे लग जाएगा उसमें बुद्धि पूरे कटरे का चमड़ा लगेगा बद्दी उसकी मैं भैया मैंने दस हजार बनाऊंगा ना पंद्रह हजार बनाऊंगा मैं नहीं बनाऊ एक कटरे के चमड़े के मांगा उसने चार हजार रूपए और भय चमड़े का मांगा सात हजार रूपये कितना हो गए ग्यारह हजार और बनवाई कहा जाएगी मे की सामान सब ले लो उनसे ले लो कहा मैंने कहा चमड़ा तुम ले मजदूरी मुझे जो मर्जी होते लेना खास बात है चमड़ा के वो भी बन गया है अरे बहुत बड़ा नगाड़ा बने आदमी को लेके जाता जाता जब बनता हो। हो। चारों तरफ बैठ जाते आदमी बन क्या नहीं चलो तुम सात हजार में के सात हजार ग्यारह हजार चमड़ा बैठता पंडित जी सात हजार क्यों बैठा रहे हो तुम ग्यारह चमड़े हो गया मैं ऐसा है जैसे बाबूजी जी ने कहा क्या तुम चमड़ा ला दो मैं बना दूंगा चलो मैं भैया तो फिर दोबारा गया नहीं ये वो कहा तो गया एक आया इधर से कुएं में बैठ गया एक आया उधर से बैठ गया कुए में अब एक के पास था धान एक के पास था सत्तू सत्तू सत्तू तो कहने लगा भाई साहब धान वाला कहता अब सत्तू वाला पूछता है कि भाई साहब ये क्या चीज है अरे धान कैसे खाया जाएगा तो बड़ा टाइम लगेगा उसने धान वाला बोलता है का कूटो खाओ पकाओ चलो जल्दी बोल दिया उसने अब सत्तू में बताया उसने कि भाई साहब तुम्हारे पास क्या सत्तू अरे यार क्या रख रखा तुमने सत्तू घोटो लपटू खाओ कब चलो कितना टाइम लगा दिया उसने तो सत्तू वाला कहता भाई साहब बदल लो फिर हमारा तुम्हारा मेरा धान मुझको तुम धान दे दो सत्तू तुम ले लो वो तुम चला गया था वो वो सत्तू लेके अपना पानी पी के खाके चल दिया वो साला धान पाया गया कहता यार अब सोच रहा पीछे कूटो कूटो कहाँ कहाँ इसको बनाऊ कहाँ पछोड़ू और मर्रा भूकाऊ सत्तू वाला खा के चला गया तो वही काम इन लोगों का है मुंह है कुछ भी कह लो मुंह है कहने कह लो कि ये